शुत्रो अष्टावक्र उवाचा अष्टावक्र बोले मुक्तिम्छसी चेतताषयान विषयव्यज त्यज क्षमाजव दया तो सत्यम वद वज अष्टावक्र ने कहा हे प्रिय यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा आर्जव सरलता दया संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर ध्यान देने की बात है कि राजा जनक ने ज्ञान वैराग्य और मुक्ति तीनों की प्राप्ति का मार्ग पूछा है पर अष्टावक्र जी जनक को सीधे मुक्ति की राह बताते हैं वे ज्ञान वैराग्य की चर्चा नहीं करते कारण यह है कि जनक अनासक्त भी है और ज्ञानी भी ये दो सोपान वे पहले ही चढ़ चुके हैं अतएव अष्टावक्र उन्हें सीधे अंतिम सोपान मुक्ति पर पहुँचने का सूत्र देते हैं योग्य गुरु शिष्य की मानसिक स्थिति को जांच परख कर सीधा और सरल मार्ग बताते हैं उसे अनावश्यक मार्गों पर नहीं भटकाते हैं अतः अष्टावक्र ने सीधे मुक्ति के सूत्र की चर्चा की है वैसे भी जो मुमुक्षु होते हैं वे वैराग्य एवं ज्ञान के सोपान चढ़ चुके होते हैं और सीधे मुक्ति प्राप्ति के अधिकारी हो जाते हैं महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि जनक यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विषय विकारों को दुर्विचारों को विष के समान त्याग दे और जीवन में क्षमा सरलता दया संतोष एवं सत्य को अमृत तुल्य समझकर इनका सेवन करने लग यदि व्यक्ति बंधन के कारणों को समझ ले और उनसे स्वयं को अलग कर ले तो फिर वह मुक्त ही है क्योंकि व्यक्ति को कोई बांधे हुए थोड़ी न है जिससे उसे छूटना है वह तो अपनी आदतों के कारण ही बंधा है स्वयं ने ही स्वयं को बांध रखा है अतः तुम ही अपने आप को मुक्त कर सकते हो कोई दूसरा तुम्हें मुक्त नहीं करेगा हमारे विषय और विकार ही हमें बांधे हुए हैं इन्हें ही हमें छोड़ना है इनसे मुक्ति पालो तो आप मुक्त हो गए विषयों से केवल सेक्स का अर्थ लिया जाना चाहिए अपित तो जो भी मानवीय दुर्गुण है विषयों से केवल सेक्स का अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए अपितु जो भी मानवीय दुर्गुण है जो कुटेव है वे सभी विषय हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मस्सर ये सभी दुर्गुण हैं और बंधनकारक हैं अतः इन्हें त्यागना जरूरी है इन सर्विकारों के अधीन हो इनके वसीभूत होकर ही मनुष्य जीवन में पाप अपराध एवं अन्याय करता है और इन सब का दुष्परिणाम यह होता है कि उसे दंड भुगतने हेतु बार बार जन्मना और मरना पड़ता है यदि वह इन विकारों से स्वयं को पूरी तरह दूर रखे तो उसका कर्म फल खाता निरंक हो रहेगा फिर उसे इस दुनिया में पुनः नहीं आना पड़ेगा और वह मुक्त हो जाएगा विकारों से बचने के लिए अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जनक क्षमा सरलता दया संतोष एवं सत्य इन पांच सद्गुणों को जीवन में अपना ले तो विकार तेरे पास फटकेंगे ही नहीं ये पांच सद्गुण यदि हर मनुष्य में आ जाए तो मुक्ति तो उनकी मुट्ठी में आ ही जाएगी साथ साथ दुनिया में भी शांति एवं सद्भाव का अनुपम वातावरण निर्मित हो जाएगा जो आज के युग की सबसे महान आवश्यकता है ये कैसे हो जाएगा आइए इस पर विचार करें मनुष्य जब क्षमा के आभूषण को धारण कर लेगा तो उसका किसी से कोई झगड़ा विवाद ईर्ष्या द्वेष वैर व नहीं रहेगा जिसके हृदय में सरलता होगी कुटिलता उसके मन से निकल जाएगी कुटिल व्यक्ति के विचार अत्यंत दूषित होते हैं वह दूसरों को तकलीफ देने उनका अहित करने का काम करता है सरल व्यक्ति में कुटिलता का दुर्गुण आ ही नहीं सकता अतः अष्टावक्र जी सरलता को अपनाने को कह रहे हैं तीसरा गुण है दया दया जहाँ होगी वहाँ हर जीव के दुख दर्द पर ध्यान रखा जाएगा किसी को सताया नहीं जाएगा सबके साथ आत्मवत व्यवहार किया जाएगा सबको सम्मान दिया जाएगा ऊंच नीच की भावना मन में नहीं जागेगी चौथा गुण है संतोष संतोष के साथ जाने से व्यक्ति अनिति से अर्जन अनावश्यक संग्रह जिंदगी की आपाधापी अनावश्यक दिखावा एवं बाह्य आडंबरों से मुक्ति पा जाएगा अंतिम गुण है सत्य सत्य को अपना लेने से झूठ जैसे महाद्र से वह मुक्ति पा लेगा झूठ व्यक्ति को सबसे अधिक झंझटों में फंसाता है जीवन में व्यक्ति सबसे अधिक परेशान झूठ बोलकर होता है यह झूठ सबसे अधिक अशांति का जनक है अतः यदि व्यक्ति शांति और मुक्ति चाहता है तो उसे इस दुर्गुण से दूर रहना चाहिए यह तभी संभव है जब वह सत्य का धामन थाम ले सत्य को अपना ले और सत्य की राह पर चलने लगे आज लोग सत्य की महत्ता सच्चाई के महत्व को भूल गए हैं सत्य एकमात्र ऐसा सदगुण है जिसको अपना लेने से, से सभी गुण मनुष्य में स्वयं में भी आ जाते हैं सत्य तो मुक्ति का एकल सोपान है सत्य पर चलने वाले व्यक्ति के सभी व्यक्तियों से सौहार्दपूर्ण एवं मधुर संबंध हो रहते हैं सत्यवादी को प्रारंभ में अवस्थ्य थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है पर आगे जाकर समाज उसके सामने नतमस्तक हो जाता है ऐसा व्यक्ति जगत वंद्य जगत पूज्य हो जाता है वह स्वयं तो मुक्त हो ही जाता है वरण अपने संपर्क में आने वाले व्यक्ति को भी मुक्ति के सूत्र प्रदान करता है सत्यवादी व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र का आभूषण होता है एवं समस्त मानव समाज के लिए अनुपम प्रेरणा स्रोत होता है अष्टावक् द्वारा इस सूत्र से वर्णित इस सूत्र में वर्णित सद्गुणों को अपनाने से क्रोध उग्रता कुटिलता निर्दयता असंतोष और असत्य जैसे दुर्गुणों से छुटकारा मिल जाएगा ये दुर्गुण ही मनुष्य के बंधन के कारक हैं इनसे मुक्ति पाई की जीवन से मुक्ति मिलेगी कितना सहज सरल और सद्य फलदायी सूत्र दे रहे हैं अष्टावक्र जी उपरयुक्त सदगुणों को जीवन में उतारें और अभी इसी क्षण मुक्त हो मुक्ति का आनंद ले अष्टावक्र गीता का यह सूत्र जहां संसार से मुक्ति दिलाने का मार्ग बताता है वहीं लौकिक व्यवहार के सूत्र भी देता है जो मनुष्य जीवन में सुख शांति आनंद चाहता है उसे उसके उसके जीवन में क्रोध कुटिलता निर्दयता असंतोष एवं असत्य को पूरी तरह तिलांजलि दे देना चाहिए और इनके स्थान पर क्षमा सरलता दया संतोष एवं सत्य को अपनाना चाहिए ये पांच गुण यदि हर मनुष्य के जीवन में आ जाएंगे तो पूरा समाज पूरा विश्व में सुख शांति आनंद की त्रिविध शीतल व्यहार बहने लगेगी ये कितने लोक कल्याणकारी लोक हितकारी सूत्र है इन पर गंभीरता पूर्वक चिंतन मनन करें एवं इन्हें जीवन में उतारें फिर इनका चमत्कारिक प्रभाव देखें आप अभी तक के जीवन में जो न पा सके वह अतिशीघ्र बड़ी सहजता से पा लेंगे इसके बाद के सूत्रों में अष्टावक्र जनक को अपने निज स्वरूप का बोध कराते हैं यह कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में दो प्रकार के तत्व हैं, इनमें से एक है जड़ और दूसरा है चेतन पंच तत्व निर्मित शरीर जड़ है और इसको चलाने वाला आत्म तत्व चेतन है जनक तू शरीर नहीं है तू चैतन्य आत्मा है शरीर तो तेरा घर है तेरा निवास स्थान है तू आत्मरूप है इस घर में रहने वाला मालिक है आत्मा सम्राट है यह शरीर मन बुद्धि तो इसके चाकर हैं जो उसके आदेश अनुसार कार्य कर रहे हैं जनक तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन पांच तत्वों से निर्मित भौतिक शरीर नहीं है ये पंच तत्व तो मृत्यु पर नष्ट हो जाएंगे किंतु तू तो फिर भी जीवित बचेगा तेरी जीव की अगली यात्रा जारी रहेगी अच्छी प्रकार समझ ले कि तू इस बाहरी चोले से अलग है तू तो नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा है आत्मतत्व का बोध कराने के बाद अष्टाव्र मुक्ति का सरलतम सूत्र देते हैं अष्टाव्र कहते हैं यदि देहम पृथकृकृत्य चित्ते विभ्राम्य ठसीसी अधुन सुखी शांत बंध मुक्तों भविष्य हे राजन अगर तुम देह से आत्मा को पृथक जान अपनी आत्मा में चित्त को स्थिर करके स्थित हो जाओ तो अभी इसी क्षण सुखी शांत एवं बंधमुक्त हो जाओगे वास्तव में यह बहुत सुंदर सूत्र है बंधन का मुख्य कारण तो यह देह ही है देह के साथ हमारा जो तादात्मा है वही पुनर्जन्म का कारण है यदि मनुष्य अपने असली निज स्वरूप को पहचान ले और आत्मभाव में स्थित रहकर जीवन जिए सांसारिक कर्म करे तो वह सदैव मुक्त ही है परंतु हम तो शरीर को ही निज रूप मान बैठे हैं आत्मा ही आत्मा की सत्ता के बारे में कभी विचार ही नहीं करते आत्मा में रवा रहने वाला व्यक्ति सदैव सुख शांति एवं मुक्ति का अनुभव करता है मुक्ति कोई स्थान विशेष नहीं है कोई लोक नगर ग्राम नहीं है, जहां हमें जाना होता है यह तो एक स्थिति है, जो केवल आत्मबोध होते ही हम प्राप्त कर लेते हैं इसमें कोई समय नहीं लगता भयनक यदि तू शरीर से तादात्म छोड़ आत्मभाव में स्थित हो जाता है तो अभी इसी क्षण सुखी शांत व मुक्त हो जाएगा यह मुक्ति का कितना सरल सहज सूत्र है आगे के शेष सोलह सूत्रों में आत्मा की सत्ता एवं महत्ता की विवेचना है विविध तर्कों के माध्यम और भिन्न भिन्न कोणों से अष्टावक्र जी ने यह स्पष्ट किया है कि सभी जीवों में एक ही आत्मा है आत्मा का कोई वर्ण कोई लिंग या फिर कोई वर्ग आदि नहीं है वह तो एक समान है सभी में एक जैसी है जैसे घटाकाश एवं महाकाश में कोई भेद नहीं है वैसे ही विभिन्न घटों शरीरों में स्थित आत्मा में कोई भेद नहीं है मान लीजिए कहीं अनंत खाली घड़े रखे हुए हैं तुम्हें वही आकाश विद्यमान है जो घड़ों के बाहर चारों ओर विद्यमान है घड़ों के बाह्य आकार के कारण उनमें कोई अंतर नहीं आया है सभी के भीतर वही एक समान आकाश मौजूद है तात्पर्य घटाकाश एवं महाकाश एक ही है ऐसे ही परमात्मा एवं सभी जीवों में स्थित आत्मा एक ही है दो है ही नहीं अद्वैत एक अन्य उदाहरण से इसे और स्पष्ट इस समझो किसी सरिता पर सरोवर में अनेक लोग अपने अपने मिट्टी के घड़े लेकर जल भर रहे हैं घड़े जल से भर गए हैं और अभी वे सब सरोवर से ही में ही हैं घड़ों के अंदर वही जल है जो घड़ों के बाहर है जो सरोवर में है दोनों में अंतर नहीं है। यदि सरोवर का मालिक आकर सबके घड़े फोड़ दे तो वह जल वापस सरोवर में ही चला जाएगा उसी में मिल जाएगा जल जहां से जिस स्रोत से आया था उसी में चला गया उसी में विलीन हो गया यही स्थिति जीवात्मा एवं परमात्मा की है जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है दोनों एक ही है यही अद्वैत है हमारे शास्त्र भी इसी की पुष्टि करते हैं तत्वमसी तुम भी वही है अयमात्मा ब्रह्म यह आत्मा ब्रह्म ही है महात्मा कबीर ने आत्मा परमात्मा की एक रूपता समानता को जल एवं कुंभ घड़े के उदाहरण द्वारा बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है जल में कुंभ कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी फूटा कुंभ जल जल ही समान यह तथ्य कहो गयानी कबीर ने बड़े ही तार्किक एवं व्यंग्यात्मक ढंग से यह भी स्पष्ट किया है कि आत्मा शाश्वत है अमर है वे तो कहते हैं हरि मार है तो हमहूँ मरी हैं हरि न मारे हैं तो हम काहे को मरी हैं भगवान मरें मारेंगे तो हम मरेंगे भगवान न मारेंगे तो हम क्यों मरेंगे यह कितना सुंदर तर्क है परमात्मा यदि अमर है तो आत्मा भी अमर है आत्मा की इसी शाश्वता अमरता एवं एकरूपता को अष्टावक्र जी ने जनक के माध्यम से हम सबको समझाया है जनक आत्मा न करता है और न भोगता है वह तो साक्षी है दृष्टा है आत्मा की उपस्थिति में शरीर मन बुद्धि के द्वारा कार्य संपन्न होते हैं आत्मा स्वयं कर्म से अलिप्त रहती है इसे दो उदाहरणों से समझो रसायन शास्त्र में कुछ पदार्थ होते हैं जिन्हें उत्प्रेरक कहते हैं कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो केवल इन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में ही संपन्न होती है अन्यथा वे संपन्न ही नहीं होती यह पाया गया है कि उत्प्रेरक न तो अभिक्रियाओं को प्रारंभ करते हैं और न ही वे उसमें भाग लेते हैं वे कुछ करते ही नहीं निर्लिप्त रहते हैं बस उनकी उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया संपन्न हो जाती है ठीक ऐसे ही आत्मा की उपस्थिति से शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं संपन्न होती है आत्मा स्वयं अकर्ता ही बनी रहती है प्रातःकाल सूर्योदय के होते ही सारा जगत कर्मरत हो जाता है गृहिणिया गृह ग्रिह कार्य करने लगती हैं। किसान खेत पर निकल जाता है मजदूर मजदूरी के लिए चल देता है व्यापारी व्यापारिक गतिविधियों में व्यस्त हो जाता है विद्यार्थी अध्ययन करने लगते हैं चिड़िया भोजन तलाशने लग जाती हैं जानवर चरने विचरने लगते हैं आदि आदि तात्पर्य यह है कि संसार के सारे क्रियाकलाप सूर्य की उपस्थिति में संपन्न होने लगते हैं परंतु सूर्य इन क्रियाकलापों में भाग नहीं लेता वह इन सबसे निर्लिप्त रहता है ऐसे ही जीवन के सभी कार्यों में आत्मा अकटता रहती है उसकी उपस्थिति में कार्य संपन्न भर होते हैं आत्मा के शरीर से निकलते ही शरीर मृत हो जाता है निष्क्रिय हो जाता है और फलस्वरूप शरीर मन बुद्धि द्वारा हो रहे सभी कार्य ठप हो जाते हैं स्पष्ट है कि आत्मा की उपस्थिति में कार्य अवश्य संपन्न होते हैं पर वह करता नहीं है जब वह करता है ही नहीं तो वह भोक्ता कैसे हो सकती है अष्टावक्र कहते हैं जनक तू करता नहीं है ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जीव करता है ही नहीं वह तो अपने को करता मान बैठा है यही सोच बंधन का कारण बन जाता है यदि मनुष्य को यह बोध हो जाए कि वह अकरता है तो वह भोगता हो ही नहीं सकता और यदि वह भोगता नहीं है तो समझो वह मुक्त ही है राजा जनक को अष्टावक्र द्वारा दिए गए ज्ञान उपदेश का सार इतना ही है कि आत्मा परमात्मा एक ही है उसे पाना नहीं है वह तो प्राप्त ही है मनुष्य इस तथ्य को भूल गया है अतः उसे इस सत्य का बोध भरकराना है बोध के होते ही वह अपने स्वरूपानंद में निमग्न हो जाता है उसे आत्म स्मृति प्राप्त हो जाती है जनक में पात्रता तो थी ही दे ज्ञान पेपाशु भी थे अतः वे अष्टावक्र के वचनों का पान कर और उन्हें तुरंत ही स्वरूप ज्ञान हो पान कर गए और उन्हें तुरंत स्वरूप ज्ञान हो गया दीपक में बाती और तेल तो था ही बोध की चिंगारी के संपर्क में आते ही वह प्रज्वलित हो गया ज्ञान का प्रकाश फैल गया और बोध की सूर्य का उदय हो गया क्षण भर में यह घटना घट गट गई जनक कृतकृत्य क्रित हो गए